मुर्गियों की गिनती पोली टोबी अपने गांव की सबसे बेहतरीन मुर्गी का मालिक था टोबी के सभी दोस्तों के पास अपने अपने जानवर थे सोमवार को एडी की गाय ने बछड़ा जना टोबी की मुर्गी ने एक अंडा दिया मंगलवार को टुंडे की भेड़ के दो मेमने हुए टोबी की मुर्गी ने एक दूसरा अंडा दिया बुधवार को बीसी की बकरी ने तीन बच्चे जने टोबी की मुर्गी ने तीसरा अंडा दिया गुरुवार को अडूके की बिल्ली के चार बच्चे हुए टोबी की मुर्गी ने एक चौथा अंडा दिया शुक्रवार को लोलू के कुत्ते के पांच पिल्ले हुए टोबी की मुर्गी ने पाँचवा अंडा दिया शनिवार को डापो के शुगर के छह पिल्ले हुए टोबी की मुर्गी ने छठा अंडा दिया रविवार को टोबी की मुर्गी ने सातवां अंडा दिया और वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे एक हफ्ते बाद एडी का बछड़ा जोर से मिम टुंडे के मेम दौड़ने लगे बीसी के बच्चे उछलने लगे लेकिन टोबी अपने मुर्गी के साथ बैठा इंतजार करता रहा दो सप्ताह बाद अड़ूकी की बिल्ली के बच्चे अपनी पूछो का पीछा करने लगे लोलू के पिल्लों ने बिल्ली के बच्चों का पीछा किया के के बच्चे धूल में लुटने लगे लेकिन टोबी अभी भी अपनी मुर्गी के साथ बैठा इंतजार कर रहा था टोबी के दोस्तों ने उसे चढ़ाया और कहा कि वे नाश्ते में उसके अंडे खाएंगे परंतु फिर इक्कीस दिनों के बाद अब टोबी को और इंतजार नहीं करना पड़ा और अब उसकी मुर्गी भी मुर्गी को भी और इंतजार नहीं करना पड़ा फिर उन दोनों ने बड़े गर्व से सात सुंदर चूजों को अंडों में से निकलते हुए देखा। जल्दी वे सात चूजे मुर्गिया बन गए लगभग अपने मां की तरह अगले साल उन सभी के अपने चूजे होंगे अब टोभी इतनी सारी मुर्गियों का मालिक है कि वो उन सबको गिन तक नहीं सकता है क्या आप उन्हें गिन सकते हैं कुल पचास मुर्गियां